मातृदर्शन श्री कृष्ण के तीन रूप राम कृष्ण भावधारा के आदि स्रोत स्वयं श्री कृष्ण हैं लेकिन इस भावधारा का प्रमुख प्रचार एवं प्रसार स्वामी विवेकानंद के द्वारा हुआ था श्री कृष्ण ने स्वामी जी को इस कार्य के लिए विशेष रूप से चुना था श्री कृष्ण के लीला स्मरण के बाद कुछ दिनों तक स्वामी विवेकानंद के मन में एक भीषण अर्तन अंतर्द्वंद चलता रहा एक ओर उनकी माता एवं छोटे छोटे भाई बहन थे जो उन पर ही आश्रित थे अगर वे ले लेते तो उन्हें भूखों मरना होता दूसरी ओर श्री राम कृष्ण की अमृत में का प्रचार व प्रसार करने से समग्र जगत का बृहद कल्याण होता पर इसके लिए सन्यास ग्रहण करना अनिवार्य था अंत में स्वामी जी ने दूसरा पथ ग्रहण किया संन्यास लिया और भारत भ्रमण पर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 लौटने के बाद उन्होंने भारत के विभिन्न स्थानों में दक्षिण भारत बंगाल पंजाब आदि स्थानों में सार्वजनिक सभाओं में भाषण के माध्यम से अपना संदेश प्रदान किया अपने पत्रों एवं वार्तालापों के माध्यम से भी उन्होंने अपने स्फूर्तिदायक संदेश को भारतवासियों तक पहुंचाया।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 जीवन का एकमात्र उद्देश्य है धीरे धीरे कर्म कम करना चाहिए एवं ईश्वर में मन लगाना चाहिए कर्म योग बहुत कठिन है कलिकाल में भक्ति योग सुगम है इत्यादि इस प्रकार के उपदेशों को सुनने सुनाने के अभ्यस्त स्वामी जी के गुरु भाई इनसे भिन्न बातें उनके मुंह से सुनकर आश्चर्यचकित हो गए हैं यह स्वाभाविक है फिर भी उन्होंने स्वामी जी के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 स्वामी जी ने आह्वान किया था कि आगामी पचास वर्ष तक जनरी जन्मभूमि ही हमारी आराध्य देवी हो और इस आह्वान के पचास वर्षों से ही में ही भारत स्वाधीन हो गया इस बीच श्री रामकृष्ण भचनामृत के विभिन्न खंड भी धीरे धीरे प्रकाशित होने लगे और श्री रामकृष्ण के उपदेश यथा ईश्वर दर्शन के लिए व्याकुलता की आवश्यकता त्याग और वैराग्य कर्म त्याग आदि भी धीरे धीरे फैलने लगे और आज श्री रामकृष्ण की पूजा तथा श्री रामकृष्ण वचनामृत का पाठ घर घर होने लगा है कुछ वर्षों पूर्व बंगला भाषा में लिखित श्री रामकृष्ण कथामृत के सस्ते संस्करण की दो लाख प्रतियां हाथों हाथ बिक गई थीं स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन को भारत सरकार ने राष्ट्रीय युवा दिवस घोषित कर दिया है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 और उससे भी कम लोगों को उनकी विशिष्ट भूमिका का ज्ञान है सत्य तो यह है कि माँ शारदा सदा अंतराल में ही रही जब श्री राम कृष्ण जीवित थे तब वे नौबत खाने में चुपचाप लोक चक्षु से अगोचर रहा करती थी स्वयं श्री राम कृष्ण उनकी इस लज्जाशीलता की प्रशंसा करते हुए एवं उन्हें इस तरह रहने को प्रोत्साहित करते थे उन्होंने माँ को एक अमूल्य रत्न की तरह छिपा कर रखा था श्री रामकृष्ण के लीला स्मरण के कई वर्ष बाद तक भी श्री माँ के बारे में बहुत कम लोग जानते थे श्री रामकृष्ण के बहुत से भक्त तो उन्हें गुरु पत्नी मात्र मानते थे एवं उनकी आध्यात्मिक महानता को समझ ही नहीं पाए थे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 लेकिन उनके इस विचार का प्रतिवाद करते हुए स्वामी योगानंद जी ने जो युक्ति प्रस्तुति की थी वह इस विषय में महत्वपूर्ण प्रकाश डालती है उन्होंने कहा कि श्री राम कृष्ण को जब समाज के अधिकांश लोग अवतार के रूप में मानने लगे थे उसके थोड़े समय बाद ही उनका देहावसान हो गया था इसी तरह यदि माँ शारदा के महात्मा का प्रचार हो जाएगा